she ji as i have understood from your talk that you want that every individual should be aware of <coughs> and should understand the life at large but today the society which we have is very complicated our environments are so complicated that they don't do not allow us to live free life to love the people or uh, to live in a state where री क्लीन एंड स्मूथ लाइफ समाज ऐसा है इस सत्य को स्वीकार करके ही कुछ किया जा सकता है समाज ऐसा है लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये दिखाई पड़ जाए कि एक सरल प्रेम पूर्ण आनंदपूर्ण स्वच्छ जीवन के अतिरिक्त कोई जीवन ही नहीं है। यदि एक व्यक्ति को यह दिखाई पड़ जाए कि प्रेमपूर्ण हुए बिना जीवन के आनंद से मैं वंचित ही रह जाऊंगा अगर एक व्यक्ति को यह दिखाई पड़ जाए कि सरल हुए बिना सत्य को पाने पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं तो फिर इसकी फिक्र वो छोड़ देगा कि समाज कैसा है क्योंकि समाज उसे दे क्या सकता है दे क्या रहा है एक बार उसे दिखाई पड़ जाए कि किसी और दिशा में जो समाज देता ही नहीं बल्कि बन बाधा बनता है मेरे जीवन के आनंदों का द्वार है तो वो व्यक्ति उस दिशा में चलना शुरू कर देगा निश्चित ही समाज का जीवन समाज की व्यवस्था बाधा डालेगी लेकिन ये बाधाएं उस व्यक्ति के लिए बाधाएं नहीं होंगी बल्कि चुनौतियां बन जाएंगी और इन बाधाओं को वो सीढ़ियां बनाने की कोशिश करेगा ये रास्ते में डाले गए पत्थर उसे रोकेंगे नहीं इन पत्थरों पर तो चढ़ वो और ऊंचाइया पाना शुरू कर देगा। ये तो हमें बाधाएं तभी तक मालूम होती है जब तक हमारे मन में ही समाज की व्यवस्था के ठीक होने का कोई गहरा भाव पड़ा रहता है और हमारे मन में ही कोई अन्य आयाम कोई दूसरे डायमेंशन में भी जीवन की खोज हो सकती है। इसका कोई एक किरण भी नहीं हुआ। तभी हमें सभी ये बाधाएं बाधाएं मालूम पड़ती सच में ये बाधाएं नहीं है बल्कि ये भी हम बाधाएं कह के सिर्फ रुक जाना चाहते जाने का हमारे सामने कोई सवाल नहीं इसलिए हम इन बाधाओं को बाधाएं मान के रुक जाते हैं एक बार उस तरफ की थोड़ी सी झलक मिलने शुरू हो जाए, तो दुनिया में कोई किसी को तो रोकता नहीं बल्कि उल्टी घटना घटने शुरू होती है आनंद की सत्य की दिशा में गया व्यक्ति इतना सबल हो जाता है कि समाज तो उसे रोक ही नहीं पाता बल्कि वही व्यक्ति समाज के बहुत से अंगों को अपने साथ ले जाने का सामर्थ्य प्रकट करने लगता है उसे तो कोई रोक ही नहीं पाता बल्कि वो भी बहुत से रुकते लोगों को अपने साथ ले जाने की धुन और प्यास और दौड़ पैदा कर देता है हम कमजोर हैं तभी तक जब तक हम है नहीं तब तक हम कमजोर हैं यानी अगर ठीक से समझे तो समाज के समक्ष हमारी कमजोरी हमारे व्यक्तित्व का सोया हुआ होना है वो एबसेंस है हमारी हमारी अनुपस्थिति ही हमारी कमजोरी है हम है ही नहीं तब तक, तक हम कमजोर हैं जिस दिन हम होना शुरू हो जाते हैं उस दिन समाज बिल्कुल ही कमजोर है क्योंकि तब हमारे पास सत्य होता है और समाज के पास सिवाय सपने के कुछ भी नहीं तब हमारे पास प्रेम होता है और समाज के पास प्रेम के नाम पर झूठी आसक्तियों के सिवाय कुछ भी नहीं और तब हमारे पास प्रकाश होता है और समाज के पास सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं तो हम समाज से हारने का कोई कारण ही नहीं है समाज से हम हारते नहीं क्योंकि हम है नहीं जिस दिन हम होना शुरू हो जाते हैं। समाज की हार सुनिश्चित और इतने व्यक्ति पैदा हो जाए कि समाज जगह जगह से टूट जाए ऐसी शिक्षा पैदा हो जाए कि समाज को हम बहुत बुनियाद से उखाड़ना शुरू कर दे तो ये समाज जिसे हम बहुत मजबूत पाते थे ये समाज ऐसे बह जाए ये ऐसे वास्तविक जाएगा हो जाएगा, जैसे सुबह सूरज निकलता है और, और सूरज की रोशनी में विदा हो जाती है पता भी नहीं चलता रात भर अंधेरे में बहुत मजबूत थे कोई मिटा भी नहीं सकता था सोच भी नहीं सकते थे कि मिट जाए सूरज की रोशनी में विदा हो जाता प्रेम को जन्म देने वाली शिक्षा बड़े पैमाने पर समाज के ढांचे को तोड़ सकती लेकिन एक व्यक्ति भी प्रेम की स्थिति में जाने वाला भी समाज के ढांचे को झकझोर जाता है देने वाला न करना एक प्रकार का पलायन और एस्केप है और जब तक हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारा जन्म नहीं हो सकता जिस दूसरे जन्म की मैं बात कर रहा हूँ वो जन्म तो तभी होगा जब हम समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं स्वीकार करते हैं चुनौती को लड़ते हैं सामना करते हैं उसी सामना करने में हमारे भीतर आत्मा का जन्म होता है एसके पास कभी आत्मा पैदा नहीं होने वाली क्योंकि वो उन मौकों से ही भाग गया जहाँ आत्मा पैदा होती जैसे था। वो डर गया कि जमीन के अंधेरे में मैं नहीं जाता हूँ मैं तो ठीक था माली के घर में कोने में रखा हुआ मैं जमीन में अंधेरे में नहीं जाता एक चुनौती मिलती थी अंधेरे में उतरने की वो बीज नहीं कार बीज में हमको होगा यह समझ लें कि बीज डाल दिया गया जमीन में अब बीच से अंकुर फूटने का सवाल है लेकिन अंकुर डरता है बीच के भीतर सुरक्षित है बाहर निकलेगा खतरा है डरता है खतरे को फिर भाग जाता है तो फिर अंकुर पैदा जिंदगी प्रतिपल चुनौती है और जितने हम जीवन के गहरे अनुभव में उतरना चाहेंगे उतनी बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी और हर बड़ी चुनौती को हमें आनंद से सामना करना होगा क्योंकि तो हम सामना करके उसके पार हो सके उससे ऊपर उठ सकेंगे सब तरह का पलायन बात मनुष्य आत्मा को पैदा नहीं होने देता तो जो देश जो समाज जितना एस्केपिस्ट है उतना आत्महीन हो जाता है और मजे की बातें यह है कि एस्टिस्ट भी आत्मा की बातें कर सकता है यानी आत्मा के नाम और उड़ने में भी एस्केपिटिज्म हो सकता है जिससे एक आदमी जिंदगी छोड़कर भाग रहा है और वो कहता है कि जिंदगी में इसलिए छोड़ कर भागता हूँ कि मुझे तो परमात्मा खोजना है अब उसे पता ही नहीं कि जिंदगी की चुनौती और संघर्ष में ही परमात्मा का अनुभव होने वाला था अब वो परमात्मा के नाम से एक नई एस्केप खोज रहा है और जिंदगी छोड़ के भाग जाएगा परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं क्योंकि परमात्मा अगर कहीं था तो जिंदगी के सारे संघर्षों के मध्य था और उन संघर्षों को जो पार करता वो शायद उस गहराई तक पहुंच जाता है उस ऊंचाई तक जहां परमात्मा को जान देता तो कठिनाई आदमी के साथ ये है कि वो अपने पलायनों को भी ऐसे नाम दे सकता है जिनसे उनका कोई संबंध नहीं अपने पलायन को भी रेशनलाइज कर सकता है उसको भी बुद्धि युक्त ठहरा सकता है लेकिन पलायन चाहे बुद्धियुक्त ठहराया जाए चाहे ठहराया जाए जब भी हम जिंदगी के किसी सवाल से भागते तब हम उस सवाल से ऊपर कभी नहीं उठ सकेंगे और वो सवाल खड़ा ही रहेगा वहीं जहां था हम कहीं भी भाग जाए और वो सवाल हमारा पीछा भी करेगा जब तक हम किसी समस्या से न जूझें तब तक समाधान मिलता ही नहीं समाधान है समस्या से जूझने में संघर्ष में और बड़ी अद्भुत बात है कि जितना कोई गहरे संघर्ष में उतरता है उतनी गहरी शांति को उपलब्ध होता है यानी शांति संघर्ष के विपरीत भाग जाने में नहीं है शांति संघर्ष में परिपूर्णता से उतर जाने में समाधान समस्याओं से दूर कहीं किसी पहाड़ की गुहा में नहीं रखा है समाधान समस्या के भीतर परिपूर्ण रूप से उतर जाने में जो तो भागेगा वो हार जाएगा भागने से तो जीत संभव ही नहीं है जो लड़ेगा जूझेगा तो वही जीत सकता है तो जीवन के सारे प्रश्नों में चाहे वे प्रेम के हो चाहे ज्ञान के हो चाहे जीवन की दैनंदिन समस्याओं के हो भागना नहीं है भागने वाला चुनौतियों को कहेगा कि बड़ी बाधाएं इन बाधाओं में मैं पढ़ना नहीं चाहता मत पढ़ो लेकिन सब तुम पैदा ही नहीं हो सकोगे तो इन्हीं बाधाओं में ठीक से समझो जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो जो प्रसव की पीड़ा है माँ भी भोगती है उस पीड़ा को तो ही बच्चे को जन्म दे पाती है। और बच्चा भी एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरता है क्योंकि कहाँ गर्भ का सुख सुविधा शांति आनंद और कहा गर्भ के बाहर अज्ञात अनजान जगत में अनका जाना माँ भी गुजरती है पीड़ा से, तो जन्म दे पाती है और बच्चा भी गुजरता है माँ से भी बड़ी पीड़ा क्योंकि माँ की पीड़ा तो बहुत अर्थों में शारीरिक है बच्चे की पीड़ा बहुत आत्मिक है बहुत गहरी है। क्योंकि बच्चे एक ऐसे असहाय हेल्पलेस ऐसी दुनिया में जा रहा है कल तक उसे भोजन की चिंता नहीं स्वास लेने की उसे थी स्वास्थ्य न की श्वास फिक्र माँ श्वास लेती थी माँ भोजन देती थी माँ खून बनाती थी सब माँ कर रही थी वो बिल्कुल परम आनंद में था उसे कुछ भी नहीं करना होता था वो एक अनजान अज्ञात जगत में फेंका जा रहा है जहाँ वो माँ से अलग हो जाए धीरे धीरे रोज माँ से अलग होता चला जाए जहाँ धीरे धीरे सब चिंता उसी को करनी पड़ेगी रोज रोज चिंता बढ़ती चली जाएगी अगर बच्चे को विकल्प हो अल्टरनेटिव हो कि बच्चा सोच सके कि मैं जन्म लू या ना तो दुनिया में करोड़ों में से एक बच्चा जन्म लेगा बाकी बच्चे भीतर ही रह जाएंगे वो करेंगे बहुत झंझट से बहुत चुनौती है बड़ा संघर्ष वहां नहीं जाना लेकिन क्यूँकी ये जन्म अनिवार्य है कोई बच्चा नहीं बच बच्च पाता लेकिन एक और दूसरे जन्म की दूसरे जन्म की जिसके मैं बात कर रहा हूँ वो अनिवार्य नहीं है उससे हम बचना चाहे बच सकते इसलिए बहुत कम लोग द्विज हो पाते है ट्वाइस बॉर्न हो पाते का द्विज का मेरे लिए यही मतलब है दूसरा जन्म जनु बांध लेने से कोई द्विज होता न कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ध्वज होता है ध्वज का मतलब ये है कि जिसने एक और जन्म लिया ये दूसरा जन्म हमारे स्वीकार पर निर्भर है हम चाहे तो इससे बच सकते हैं। अगर बच गए तो हम शरीर के तल पर ही रह जाएंगे आत्मा के तल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे शरीर के तल पर हमें जन्म मिल गया वो माँ बाप से मिल गया आत्मा के तल पर हमारा चुनाव करेगा कि हम जन्म लें ले। और वहां जितनी है, जितनी हैं, हैं, उन सब के सामने हमें सोचना पड़ेगा कि इनसे भाग जाये, भाग जाये तो जन्म से बच जाएंगे लेकिन तब हम जीवन से ही बच जाएंगे और अगर उनसे जूझते हैं लड़ते हैं तो जन्म हो सकेगा तो जीवन हो सकेगा पलायन वाद आत्महत्या है सुसाइडल और जितना हम पलायन करना चाहते हैं उतनी बाधाओं को बड़ा करके खड़ा करते हैं, जो आदमी लड़ना चाहता है उसके सामने बाधाएं एकदम छोटी हो जाती है, उसके लड़ने का निर्णय ही बाधाओं को एकदम छोटा कर देता जो आदमी भागना चाहता है उसके सामने बाधाएं एकदम बड़ी हो जाती असल में भागने के लिए बाधाओं को बड़ा वो खुद कर लेता है और लड़ने के लिए बाधाओं को छोटा कर लेता है मेरी दृष्टि में बाधा की बड़ा या छोटा होना इस पर निर्भर करता है कि आपके लड़ने का संकल्प बड़ा या छोटा कैसा है संकल्प छोटा होगा बाधा बड़ी होगी संकल्प बड़ा होगा बाधा छोटी हो जाएगी संकल्प पूर्ण होगा बाधा विलीन हो जाएगी बाधा बचेगी ही नहीं टोटल विल अगर हो तो बाधा है ही नहीं यानी अगर ठीक से समझें तो बाधा जो है वो विल की कमी है संकल्प की कमी और जहां भी हमें बाधा दिखाई पड़ती वहां हमारा संकल्प कमजोर है और संकल्प इसलिए कमजोर है कि हम इस सत्य को ही नहीं समझ सकते कि बाधा को लड़ने से ही हमारे जीवन की गति है और विकास है ये एक बार ख्याल में आ जाए कि सब लड़ाई अवसर है विकास का सब तरह की लड़ाई अवसर का अवसर है अपॉर्चुनिटी तो फिर हम भागने का सवाल सुडरमी आचार्य जी दटेपेस्ट कैनोट लव एंड कैनोट बी ए नॉन वायलेंट हलायन वादी न तो प्रेम कर सकता और न अहिंसक हो सकता लेकिन पलायनवादी प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ सकता और अहिंसक पोशाक भी पहन सकता है और अक्सर वो यही करेगा पलायनवादी इसलिए प्रेम नहीं कर सकता कि वो पैदा ही नहीं हो पाया वो है ही नहीं प्रेम करेगा कौन जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम जिसमें हम प्रेम करते हैं उस पर निर्भर नहीं है जो प्रेम करता है उस पर निर्भर है तो प्रेम तो वही कर सकता है जिसके व्यक्तित्व का आविर्भाव हो गया उसके भीतर इंडिविजुअलिटी आ गई जिसके भीतर व्यक्ति पैदा हो गया और व्यक्ति पैदा होता है संघर्ष और चुनौती में रोज लड़ने जैसे पत्थर पर एक मूर्तिकार छेनी से काटता है पत्थर इंकार कर कटने पिटने से फिर मूर्ति पैदा नहीं होती फिर पत्थर ही रह जाता अनगढ़ ठीक जीवन के सारे संघर्ष व्यक्ति के भीतर मूर्ति को निखारते हम उसको इनकार कर देते तो हम पत्थर ही रह जा जाते तो जिस व्यक्ति के भीतर अभी व्यक्तित्व का का आत्मा आविर्भाव नहीं हुआ तो प्रेम करेगा कौन और जैसा मैंने कहा कि जब आनंद जगता है भीतर तो उस आनंद की ज्योति के जलने से जो प्रकाश फैलता है वही प्रेम तो इस व्यक्ति के भीतर कभी आनंद पैदा नहीं हो तो प्रेम तो असंभव है लेकिन ये प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ेगा ये प्रेम का ढोंग करेगा लेकिन इसका प्रेम का ढोंग भी पलायन का हिस्सा है क्योंकि ये प्रेम की बातें करके और प्रेम दिखा के संघर्ष को कम करेगा सब तरफ से ये किसी से भी लड़ना नहीं चाहता ये किसी से भी जूझना नहीं चाहता तो जरूरी है कि प्रेम की एक खोल पहन दे वो प्रेम इसका कवच होगा क्योंकि उस प्रेम के द्वारा ये सब तरह की लड़ाई झंझट झगड़े उपद्रव से बचेगा ये सबको कहेगा सब भाई है सब मित्र है कोई शत्रु नहीं इसकी जो प्रेम की बातें होंगी ये इसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है ये इस तरह अपने चारों तरफ से कवच ओढ़ लेगा और सब तरफ प्रेम दिखाता हुआ मालूम पड़ेगा ताकि किसी से अप्रेम की संभावना न रह जाए कोई आदमी शत्रु ना बन जाए कोई दुश्मन ना बन जाए तो यह आदमी बहुत प्रेम की बातें करेगा ये बहुत गले मिलेगा लेकिन इस सब के पीछे इसका भय काम करेगा कि मैं प्रेम के द्वारा ही सुरक्षित हो सकता हूं इसके लिए प्रेम भी सिक्योरिटी मेजर होगा ये अहिंसा की भी बातें करेगा इसलिए नहीं कि यह अहिंसक हो गया बल्कि इसलिए कि अहिंसा की बातें और व्यवहार करके ही ये दूसरों से जो हिंसा आ सकती है उससे बच सकता है क्योंकि अगर ये खुद हिंसा करता है तो फिर हिंसा को निमंत्रण देगा और हिंसा से ये भयदीत है हिंसा से भयभीत आदमी भी अहिंसा ओढ़ लेता है कायर अक्सर अहिंसा ओढ़ लेता है सच तो ये है कि अब तक दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हुए जो अहिंसक थे तो कायरों ने अहिंसा ओढ़ ली और ओढ़ ली है सुरक्षा के कबच की तरह क्योंकि जब मैं अहिंसा ओढ़ लेता हूँ तो मैं आपके भीतर भी हिंसा को रोकने का उपाय कर लेता हूँ मैं हिंसा करूंगा तो हिंसा लौटेगी मैं हिंसा नहीं करूँगा तो हिंसा नहीं आएगी तो हिंसा नहीं करनी क्योंकि हिंसा से मैं भैदूत कहीं मैं ना तो ऐसा आदमी अहिंसा भी ओढ़ेगा हिंसा के बचाव के लिए और ऐसा आदमी प्रेम का वस्त्र भी चारों तरफ खड़ा करेगा ताकि किसी का अप्रेम न जग जाए लेकिन ऐसा आदमी न तो भीतर प्रेम से भरा होगा और न अहिंसा उससे भरा होगा मेरे लिए तो प्रेम और अहिंसा एक ही चीज के दो नाम है जब कोई व्यक्ति प्रेम से भरता है वो भरता ही तब है जब वो जीवन की सारी चुनौती जीवन की सारी समस्या सैनिक की भांति लड़ता है मेरे मन साधु का मतलब ये है जो जीवन की गहरी समस्याओं में सैनिक की भांति लड़े वो साधु और जो भाग जाए वो न सैनिक है न साधु वो सिर्फ भागा हुआ एक कमजोर आदमी है और इस भागने से और कमजोर हो जाए और धीरे धीरे एक इंपोर्टेंस धीर में पुन सत्ता उसे घेरने की उस इंपोर्टेंस में वो अहिंसा की प्रेम की बातें भी करेगा क्योंकि अब यही उसकी सुरक्षा बन सकते हैं लेकिन ये प्रेम बिल्कुल मरा हुआ होगा या यह अहिंसा बिल्कुल बेजान होगी जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जो कि जीवन के सारे संघर्षों में से गुजर कर को जन्म दे देगा और उस जगह पहुंच जाएगा जहां आनंद का फूल खिलता है उसके जीवन में एक प्रेम होगा लेकिन वो बहुत लिविंग लव होगा बहुत जीवन होगा उस प्रेम में किरण होंगे और वो प्रेम किसी तरह का कवच नहीं होगा उस प्रेम का आपसे कोई संबंध ही नहीं होगा कि आप क्या करते हो ये सवाल नहीं वो प्रेम करेगा आप छुरा भी भोग दो तो भी उसका प्रेम बेहसा रहेगा वो जिस जिसकी तरह सूली पर भी प्रार्थना करेगा कि इन सबको माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते वो मरने के क्षण में भी उसके प्रेम में कमी होने वाली नहीं प्रेम उसका कवच नहीं था अगर प्रेम कवच होता तो लोग मारने आते तो खत्म हो जाता क्योंकि प्रेम उसने इसलिए ओढ़ा हुआ था कि कोई मार न सके तो जिसके जीवन में प्रेम पैदा हुआ है वो तो मृत्यु के क्षण में भी प्रेमपूर्ण होगा वो प्रेम बांटते रहेगा आखिरी श्वास पर और अहिंसक होने का सवाल ही नहीं उठता तो हिंसा होने का अर्थ है जो दूसरे को दुख देने में सुख पाए और अहिंसक होने का अर्थ है जो दूसरे के दुख पाने में कोई सुख ना पाए बल्कि दुख पाए और दूसरे के सुख पाने में सुख पाए तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ है वो जितना प्रेम बांटेगा उतना सुखी होगा उतना दूसरे को सुखी पाएगा उसके द्वारा किसी के लिए दुख की कोई संभावना नहीं क्योंकि दूसरे को दुख देने में वो खुद ही दुखी हो जाने वाले प्रेम पूर्ण चित्र का अर्थ यही है की वह दूसरे का दुख दुखी करता है दूसरे का सुख सुखी करता है और घृणा से भरे चित्त की स्थिति बिल्कुल उल्टी है वहां दूसरे का दुख सुखी करता है और दूसरे का सुख दुखी करता है वहां जब कोई आदमी सुखी दिखाई पड़ता है तो ईर्ष्या और बेचनी और कष्ट पकड़ लेते हैं जब कोई आदमी दुखी दिखाई पड़ता है तो ऊपर से वो आदमी बड़ी सहानुभूति की बातें करता है लेकिन भीतर रस पाता बड़े सुख एक आदमी के पास बड़ा मकान हो तो आस के लोग दुखी हो जाने। कोई कहने नहीं जाता। मिलेगा तो बड़ा सुख जाहिर करेंगे कि बहुत मकान है आपके लेकिन उनकी आँखों में उस उस वक्त भी दुख उस बड़े आदमी के मकान में आग लग जाएगा तो पास पड़ोस के सारे लोग सुखी होंगे लेकिन आप तो उससे कहेंगे कि बात हुआ लेकिन जब वो दुख जाहिर कर रहे होंगे तब भी उनकी आंख की चमक और झलक बताएंगे कि वो बड़े गहरे में सुखी हो रहे हैं घृणा से भरा हुआ चित्र जगत में दुख बांटता है सुख मिटाता है क्योंकि वो खुद ही सुखी नहीं तो वो किसी को कैसे सुखी सकता है वो खुद ही दुखी है। तो दुख के अलावा वो बांट क्या सकता है प्रेम से भरा हुआ चित्र इतने सुख में पहुंच जाता है इतने आनंद में क्या भी ईर्षा का तो कोई सवाल नहीं वो उस जगह खड़ा है जहां से ईर्षा असंभव है क्योंकि इतना मिल गया है इतना अनंत कि अब किससे ईर्षा करनी वहां से करुणा ही संभव है ईर्ष्या नहीं और हमारे मन में सिवाय ईर्षा से कुछ नहीं होता करुणा हो ही नहीं सकता और वो आदमी कुछ भी करेगा वो किसी का सुख बढ़ जाए तो करेगा और किसी को दुख नहीं देना चाहेगा इसलिए अहिंसक होगा ये अहिंसा एक अद्भुत तरह की वीरता होगी क्योंकि यहां कोई कितना ही उसके साथ हिंसा करे तो भी वो अहिंसक होगा यहां किसी की हिंसा उसके भीतर हिंसा पैदा नहीं कर सके ये व्यक्ति बात ही और लेकिन तथाकथित अहिंसा और प्रेम की बातें करने वाले लोग ये सिर्फ सामाजिक सुरक्षा का उपाय घोष रहे हैं गाली मत दो ताकि कोई तुम्हें गाली मत दे ना दे इसलिए गाली नहीं दे रहे किसी को मारो मत ताकि कोई तुम्हें न मारे इसलिए मार भी नहीं रहे और किसी को दुख मत पहुंचाओ, नहीं तो लोग तुम्हें दुख पहुंचाएंगे इसलिए दुख भी नहीं पहुंचा रहे। लेकिन इससे ज्यादा गहरा कोई मामला नहीं है इसलिए इनकी सारी अहिंसा एक एक्टिंग है जिसके भीतर हिंसक बैठा हुआ है और सारा प्रेम एक एक्टिंग है जिसके भी घृणा करने वाला बहुत मजबूत आदमी रहता है, पर धोखा चल जाता है धोखा चल जाता है बल्कि कई बार तो ये होगा कि जो सच में प्रेम से भरा हुआ उस आदमी को पहचान में बहुत मुश्किल हो जाएगी प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कठिन है जैसे आज व्यवस्था से चाहे विश्वविद्यालय की चाहे विद्यालयों की उस पूरे ढांचे को बदले बिना कठिन है क्योंकि वो पूरा ढांचा भी चालाकी घृणा महत्वाकांक्षा हिंसा पदलिप्तता हीनता श्रेष्ठता उसी सब चक्कर बहता है हमारा विश्वविद्यालय हमारे समाज से अलग कोई चीज नहीं है हमारा विश्वविद्यालय हमारे समाज का ही एक छोटा ढांचा है यानी हमारा विश्वविद्यालय हमारे समाज के ढांचे को ही बार बार पैदा करने की फैक्ट्री और कुछ भी नहीं विश्वविद्यालय तो वो है ही नहीं वो तो एक है जो कि पुराना जो समाज का ढांचा था वो नए बच्चों में कैसे उसको ट्रांसप्लांट कर दे इसका काम कर रहा है वहाँ भी शिक्षक उसी दौड़ में है जिसमे राजनीतिक दौड़ में वहाँ भी वाइस चांसलर उसीता से पीड़ित है जिस हीता से कोई राजनीतिक कोई मिनिस्टर पीड़ित है वही सब दौड़ वहाँ जा है और यही सारे दौड़ और पागलपन में लगे हुए लोग नए बच्चों को भी इसी पागलपन में विकसित कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय पागलखानों की स्थिति में कि जिस मेडनेस से समाज पीड़ित है वो उसको फिर अपने बच्चों में थोपने के लिए इंतजाम किया जा रहा है पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। विद्यालय और ही ढांचे पर होना चाहिए जो समाज से व्यक्ति को बचाते हो समाज को थोकते ना हो यानी पुराने समाज में कहा रोग था वहां से हर नए बच्चे को बचाए जाने की जरूरत है हर बाप से हर बेटे को बचाया जाने की जरूरत है और इतन, इतना बोध चाहिए कि पुराना कोई भी रोग इस बच्चे में न चला जाए अब बाप हिंदू मुसलमान की तरह लड़ रहे थे बेटे फिर हिंदू मुसलमान की तरह दीक्षित किए जा रहे यूनिवर्सिटी भी पूछ रही कि तुम हिंदू हो या मुसलमान अदालत भी पूछ रही कि तुम हिंदू हो या मुसलमान फिर वही रोग दीक्षित किया जा रहा है जिससे बाप पीड़ित थे विश्वविद्यालय को पूछना बंद कर देना चाहिए कौन हिंदू है कौन मुसलमान विश्वविद्यालय के कैंपस में कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं तो विश्वविद्यालय का मतलब क्या जहाँ विश्व एक नहीं है तो उसको विश्वविद्यालय कहना चू वही बीमारी जो समाज में है कि कौन लड़का है कौन लड़की है कौन स्त्री है कौन पुरुष है और इस पुरुष के साथ सारा मूल्यांकन वो ध्यान में भी छोपा जा रहा है विश्वविद्यालय को फिक्र छोड़ नहीं चाहिए कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है शिक्षा से क्या संबंध है, है, है किसी के स्त्री पुरुष हमारे लिए विद्यार्थी है कौन स्त्री कौन पुरुष ये उनका अपना मामला है ये, ये होगा वो शादी विवाह करेंगे विचार करेंगे सोचेंगे घर बसाएंगे विश्वविद्यालय के कैंपस में स्त्री पुरुष से क्या लेना देना लेकिन वहां भी स्त्री पुरुष है फासले पर खड़े वहां भी सब वही रोग फिर दीक्षित किया जा रहा है जो कि सारे समाज को पीड़ित किए हुए सारा का सारा ढांचा वही है वही महत्वाकांक्षा वहां सिखाई जा रही है कि नंबर एक आओ गोल्ड मेडल लो और बड़े जल्द से हो रहे हैं जो कि बिल्कुल बचपाने मालूम पड़ते हैं कि वाइस चांसलर्स और चांसलर्स सर्कस के बफूनों की तरह कपड़े पहन के और मंचों पर खड़े हैं बेवकूफियों जिनपे हंसा जाना चाहिए विश्वविद्यालय में तो क्या पागलपन है मगर ये बड़ी गंभीरता से एक कृप किए जा रहे हैं तो जो रिचुअल जो क्रियाकांड और बेवाकूफिया समाज को पकड़े हुए वहां खत्म नहीं होती उससे भी ज्यादा वहां पकड़े हुए वहां एक वाइस चांसलर कुछ हैरानी नहीं मालूम पड़ती कि वो सर्कस के जोकर की तरह कपड़े पहन के और टोपी लगा के खड़ा हुआ और बड़ी गंभीरता से और बड़ी गंभीरता से ज्ञान की पदवी वहां था अगर कभी अच्छी दुनिया हुई समय से आदमियों का इलाज करेंगे इनका दिमाग खराब है ये ज्ञान की पद्विया कैसे बांटते है ये तो उस हालत में किसी सर्कस में भर्ती होना चाहिए लेकिन बहुत गंभीरता से वो सब चल रहा है समाज की जो बेवकूफियां अत्यंत गंभीरता से बच्चों में आरोपित की जा रही है मेडल वहाँ भी लगाए हुए हैं कपड़े वहां भी पहने हुए हैं और वो सब खेल जो समाज में कल पूरा किया जाएगा उसका रिहर्सल वहां वी दैट सेव द सोसाइटी फ्रॉम एक्टिविटीज़ जैसे मैंने कहा ये विश्वविद्यालय शिक्षा का तंत्र ये समाज की सारी नासमझिया सारे अज्ञान को नए बच्चों में पुनः आरोपित करने का प्रयास बच्चे फिर इसी तरह का समाज बना सके इसी तरह का समाज रिपीट कर सके इसकी चेष्टा है निश्चित ही इस चेष्टा को तोड़ना बड़ा कठिन मामला है व्यक्तियों से ही तोड़ी जा सकती है तो अभी तो एक, एक व्यक्ति तक जो भी लोग सोच सकते हैं, विचार सकते हैं जिनके सामने सवाल खड़े हो गए उनको की खबर ले जाने की बात है की तो उनको ये सारा ख्याल आ सके फिर छोटे छोटे स्कूल भी हो सकते है जहाँ थोड़े दो चार मित्र बैठ के प्रयोग करते हो बहुत छोटे तल पर ये प्रयोग हो फिर धीर धीर वो बड़े भी प्रयोग कर सकते हैं और कम से कम इतना तो चाहे तो कि जो भी व्यक्ति जहाँ हैं अगर उसे ये समझ आ जाए तो वो जो भी कर रहा है उसमें तो इसका प्रयोग कर ही सकता है और हम सब संगठक है समाज के ये समाज अगर बुरा है तो मैं भी जिम्मेवार हूँ मैं चाहे कुछ भी करूं इस समाज के बुरे होने मेरी जिम्मेदारी कायम है अगर एक आदमी चोरी कर रहा है कहीं भी दुनिया के कोने में तो भी कर्म में मैं भी भागीदार हूँ क्योंकि जिस दुनिया को हम बना रहे हैं उसमें चोरी घटित हो रही है तो अगर हम इसकी सारी बुराइयों में जिम्मेवार है तो हम कुछ प्रयोग तो कर ही सकते है व्यक्तिगत हैसियत से भी क्यूँकी मैं पिता भी हूँ भी हो सकता हूँ किसी का भाई हो किसी का बहन हो किसी का मित्र हो, इन सारे संबंधों में मैं जो भी मुझे दृष्टि दिखाई पड़ती हो उसका मुझे प्रयोग शुरू करना चाहिए प्रेम का गैर न चुका हम किसी को साधन न बनाऊ इसका किसी को हीन और श्रेष्ठ न समझू इसका समानता का स्वतंत्रता का सबको मुक्त करू मेरे निकट जो आए वो मुक्ति अनुभव करे बंध जाए बंधन अनुभव न करे मेरे पास जो आए वो उससे और मेरे बीच जो सम्बन्ध हो वो किसी भी तल पर घृणा के ईर्षा दुख के न हो ये तो एक व्यक्ति प्रयोग करता है सवाल तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि बुरी दुनिया है और कोई दो तीन लाख वर्ष का पीछे इतिहास है जिसने आदमी को बनाया है जैसा आज है लेकिन एक बड़ी बात सहारे की है कि इस तीन लाख वर्ष का अनुभव सुखद नहीं है इसलिए बेचैनी सब तरफ शुरू हो गई है ये ढांचा संदिग्ध हो गया है और इसलिए अब इसको कोई धक्का देने वाले थोड़े से लोग हिम्मत करेंगे तो ये ढांचा चला जाए ये गिर जाए और एक बार ये ढांचा चला जाए तो नए ढांचे को बनाने में नई व्यवस्था लाने में नहीं होगी जितना हम से बन सके जो जहां है इस बात को जानते हुए कि अनंत समस्या है फिर समस्या को बड़ा मान के कहीं तो ऐसा तो तो ना हो कि वो भी मेरा पलायन बन जाए समस्या बहुत बड़ी इसलिए क्या हो सकता है इसलिए क्या कर सकते इसलिए बात छोड़ समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता बहुत कुछ हो सकता है थोड़े समय पर शुरू होगा थोड़े से लोग हिम्मत करेंगे लेकिन अगर उनकी हिम्मत सफल होती है और उनके प्रयोग अर्थ लाते हैं और दिखता है कि नए तरह के मनुष्य पैदा होने शुरू हो गए तो आज नहीं कल पूरी मनुष्यता उस मार्ग पर जाने लगेगी जहाँ थोड़े से लोग गए आनंद पाया और जीवन को एक नए ढंग से जिया सारी व्यवस्था में प्रयोग करने की जरूरत परि, है परिवार में शिक्षा में आर्थिक संबंधों में मित्रों में सब में प्रयोग करने की जरूरत है और वो वो अपने आप हो जाते हैं एक बार दृष्टि हो तो ये सवाल विस्तार का नहीं रह जाता फिर एक दफा दृष्टि हो एक दर्शन हो एक बात दिखाई पड़ जाए तो हमारे जीवन की सब चीजों में काम करना शुरू कर देती है जाने अनजाने उसका फिर पता भी नहीं रह जाता तो दृष्टि कैसे हो वही फिक्र आचार्य जी यू सजेस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड देर डायरेक्ट परसेप्शन कह रहा है कि हमें प्रत्येक को अपने जीवन का एक प्रत्यक्ष बोध और जिनको यह बोध हो वो भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को सामने लेके व्यक्तिगत कम्युनिकेशन दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होकर कैसे अपनी दृष्टि को कम्युनिकेट कर सके भीड़ का मामला नहीं है बहुत ये मामला इतना जटिल है कि व्यक्ति को ही दिखाई पड़ जाए तो बहुत है भीड़ को तो दिखाई देना बहुत मुश्किल बात है भीड़ सोचती भी नहीं एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात है और डायरेक्ट परसेप्शन की खुद सीधा प्रत्यक्ष खुद को सीधा दिखाई पड़ने लगे और जिसे दिखाई पड़े वो अपने लेकर जहाँ भी किसी को दिखा सके इस बात को दिखाने की कोशिश करें अपने व्यक्तित्व से अपने व्यवहार से अपनी वाणी से विचार से अपने जीवन से आप फैल सकती है जैसे एक दिए से दूसरा दिया जल सकता है आग फैल सकती है लोड़ दिए जल सकते हैं लेकिन ये होगा कम्युनिकेशन डायरेक्ट ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच ही संवादित करना होगा क्योंकि जो व्यक्ति ही अत्यंत सहानुभूति में दूसरे के समक्ष खड़े हो कठिनाई मनुष्य के अतीत में है क्योंकि सारा अतीत गलत परंपराओं से भरा हुआ है भविष्य में कठिनाई नहीं कठिनाइयों का दिग्दर्शन लोगों को करा सके और उनको दिखा सके और जगा सके एक अभी की जरूरत है कि हम जगा सके लोगों को कि ये हुआ है इससे और यही होता रहेगा आगे भी अगर यही जारी रहता है तो सारे कारण बताए जा सकें कि समाज कैसे रहा। तो कितने लोग होंगे जो कि जाग सकते हैं और जिनको दिखाई पड़ जाए एक बार कि ये आग है तो फिर उसमें हाथ डालने को राजी नहीं होगी और न अपने बच्चों को उस हाथ डालने को राजी होगी अभी तक कठिनाई क्या थी कि ऐसे जगाने वाले लोग नहीं के बराबर थे अब तो ये हुआ की सारे शिक्षकों ने धर्मगुरुओं ने अतीत का ही गुणगान किया निरंतर और जो अतीत था उसको ही वो सुरेश सिद्ध किए चले गए अगर उन्होंने वर्तमान की निंदा भी की तो भविष्य की प्रशंसा के लिए अतीत की प्रशंसा के लिए और अतीत जैसा नहीं हो रहा है इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है तो अतीत को हम वापस ले आए तो सब ठीक हो जाए अब मेरा कहना यह है कि गड़बड़ सब हो रहा है वो अतीत के कारण ही हो रहा है इसलिए अतीत को तो लानी नहीं है अतीत न आ पाये इसकी चिंता करनी है और एक नया भविष्य कैसे आ जाए उसका विचार करना है। अतीत से मुक्ति इसके लिए लोगों को जगाना है अब तक लोगों को सिखाने वाले लोग अतीत को स्वर्णयुक्त कहते थे तो गोल्डनेस थी वो जा चुकी है तब सब, सब अच्छा था हम उसको भूल गए व्यवस्था तो इसलिए सब गड़बड़ हो रही है जबकि सच्चाई ये है की उस व्यवस्था के कारण ही सब गड़बड़ हो रही है ये हम लोगों को जगा सकते रूढ़ियों परंपराओं अतीत का जो ओल्ड माइंड है ट्रेडिशनल माइंड है उसके प्रति जगा सके। तो उसमें रोग के बीज इतनी आख फैला सके निश्चित तो है तो व्यक्ति व्यक्ति को फैलानी पड़े और जिसकी जितनी सीमा हो जिसने सामर्थ हो वो फैला तो कठिन नहीं है की पचास वर्ष के भीतर सारी दुनिया में एक बोध लग जाए जो कभी नहीं था और आने वाली पीढ़ी तैयार है आने वाली पीढ़ी पुराने से उठ गई है बुरी तरह उग गई है सारी दुनिया में लड़कों का जो विद्रोह वो विद्रोह छोटा नहीं है और बहुत ही नवीन घटना है मनुष्य के इतिहास में लड़कों ने सभी कोई विद्रोह नहीं किया था लड़के पहली दफा एक पीढ़ी की तरह विद्रोह कर रहे हैं। यह विद्रोह बहुत ही जोर से फैल रहा है क्योंकि लड़कों को दिखाई पड़ रहा है तुम्हारी सारी शिक्षा बेमानी है तुम्हारी सब पद दो की है। तुम्हारा सारा ढांचा जीवन का नहीं है मरने का ढांचा, ये क्योंकि पढ़कर तुम्हें क्या मिल जाए आज हिप्पी है बीचन है बीचने के वो अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं कि हम क्यों तो तो नौकरी करें हम क्यों किसी पद पर जाए पद पर, जाएं? पर तो पहुंचने से तुम्हें क्या मिल जाए ये सवाल बच्चों ने कभी पूछ ही नहीं थी तो ऐसा लगता है कि की जगत की मनुष्य चेतना उस जगह पहुंच रही जहां क्रांति संभव हो सकती है वो बॉयलिंग प्वाइंट करीब आ रहा है तो इसलिए बहुत तेजी से जिन लोगों को भी ख्याल है उनको लग जाना चाहिए जगाने में हो सकता है की वाले पचास वर्षों में मनुष्य एक छलांग लगा ये छलांग उस छलांग से बड़ी होगी जो बंदरों ने जमीन पर आके आदमी होने में लगाई थी वो दो पैर से खड़े हो गए थे चार पैर वाले बंदर कुछ बंदर खड़े हुए होंगे तो बंदर रह गए वो जितनी बड़ी क्रांतिकारी घटना थी मनुष्य इतिहास शुरू से आगे बढ़ उससे भी बड़ी क्रांतिकारी घटना आने वाले पचास वर्षों में घट सकती है ये छलांग अब चेतना की होगी रूढ़ से पुरानी से अचित से मुक्ति की होगी भविष्य के लिए द्वार खोली तो एक बहुत ही मूलंत बहुत ही मूल्यवान बहुत क्रांतिकारी क्षण मनुष्य चेतना के करीब है अगर उसका जी एज आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन एज आई मीन प्रॉब्लम As you say, since millions of years, thereby the man carries all those impressions, and what he will be communicating also will have the imprint of the past. How we should free ourselves from that so that we can have the direct communication? क्षणिक तो है ही, मनुष्य संस्कारित है, उसकी conditioning है, भाषा, धर्म, दर्शन, नीति. असल में कोई आदमी सोचता ही नहीं. जो उसे फीड किया गया है जो उसके मन में डाल दिया गया है वो उसको भी दौरा चला जाता है और जब कोई नई बात भी उससे कही जाती है तो तत्काल वो अपनी पुरानी भाषा में ही उसकी व्याख्या खोज लेता है नई से नई बात को भी फॉर्म करने लगता है अच्छा अच्छा यही तो गीता में कहा है यही तो हमारे उपनिषद ने लिखा है वो नए को फिर बाहर डालता है वो फिर पुराने जगह जाकर फिर हो जाता कि है की ठीक है उपनिषद में यही बात खत्म हो गई कठिनाई ये है और बिल्कुल वास्तविक कठिनाइया है लेकिन ये सारी की सारी कंडीशन अगर हम इसकी कोई बात ही ना करें कि माइंड कंडीशन है और सीधी नई बात की खबर पहुंचाए तो बहुत डर है कि वो संस्कारित मन इसको भी अपने पुराने संस्कारों में ढाल के व्याख्या कर लेगा कोई परिणाम नहीं होगा इसलिए इस अवेक या जागरण का एक अनिवार्य और प्राथमिक हिस्सा ये है कि हमें एक आदमी को इस बात के प्रति भी सजेस्ट करें कि उसका मन पुराने संस्कारों से भरा है क्या वो उन्ही संस्कारों से सोचेगा या उनसे मुक्त होने के लिए तैयार होता है अगर हम ये समझा सकें किसी व्यक्ति को और ये कठिन नहीं है समझाना क्यूँकी ये सत्य है इसलिए दिखाई पड़ सकता है कि हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुम स्वयं सोचते हो कि गीता ही तुम्हारे भीतर बोलती चली जाती तुम खुद सोचते हो या समाज में तुम्हें जो सिखाया वही तुम दौड़ा रहे हो तुमने भी खुद कभी कुछ सोचा है कभी तुमने किसी प्रॉब्लम को किसी समस्या को सीधा साक्षात किया है कभी ऐसा किया है कि बीच से सब जाना हुआ अलग कर दिया और तुम सीधे साक्षात किए हो अगर नहीं किए हो तो तुम अभी विचार ही नहीं करना जानते यानी इस जागरण की प्रक्रिया का अनिवार्य और प्राथमिक हिस्सा तो यही होने वाला है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को वो जो हजारों लाखों वर्ष की संस्कारित धूल है उसके चित्त पर उसको पहुँचना भी बता सके और ये दिखाई पड़ना कठिन नहीं पड़ता एक आदमी को यह समझाना कठिन नहीं है कि दुकान पर जाकर जब उसने दुकानदार ऐसी कहा की मुझे लक्ष्य साबुन चाहिए तो हम उसे पकड़ के कह सकते हैं की तूने सोचा है कि सब रेडियो रोज दोहराता था अखबार में रोज आता था, रो था लक्ष्य साबुन अच्छी है तो तू पढ़ लिया है सुन लिया है तेरे मन में बैठ गया है और आज तू बोल रहा है मुझे चाहिए, तू बोल रहा है या तुझे जो प्रोपेगंडा किया गया वही बोल रहा है तो कठिन नहीं होगा उस आदमी को, को यह स्मरण आ जाए की उसने तो कभी नहीं सोचा की लक्ष्य अच्छी है यहाँ सिर्फ प्रोपेगंडा है प्रचार है बोला है एक आदमी को पकड़ कर कह सकते है की तू उनके भगवान के सामने जाकर फिर झुका रहा है ये तू सोचा ये भगवान है यह तुझे सिखाया गया तू हिंदू है ये तेरा भगवान है, ये तेरी है। अगर तू मुसलमान घर में पैदा हो तो तुम क्या किया तब तू तो किसी मस्जिद में गया हो लेकिन वो जाना भी सिखाया हुआ एक एक व्यक्ति को हम झकझोर के इस एहसास को भी कराने की जरूरत है उसे पता चल जाए की वो जो कर रहा है जो सोच रहा है सिर्फ दिया हुआ है उसका अपना कुछ भी नहीं इसका ख्याल आते ही एक गहरी चेतना भीतर पैदा होती और व्यक्ति को पहली दफ़े एक बोर्ड होता है कि मैं गहरी गुलामी में भीतर गिरा बोध काम करेगा और इस बोध को जगाने के बाद ही कम्युनिकेशन संभव उसके पहले संभव नहीं इसलिए पहले जिन लोगों को कुछ नई दिशा देनी हो वे कैसे सुने कैसे सोचे कैसे समझे ये सारी की सारी व्यवस्था देनी चाहिए नहीं तो ठीक ही है वो वो वही सोच चले जाएंगे। लाखों वर्ष के संस्कार है लेकिन मनुष्य को कितना ही संस्कारित करो उसके भीतर एक हिस्सा है जो हमेशा असंस्कारित छूटा हुआ है वही उसकी आत्मा है यानी इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो संस्कारित हो गया वो मन है जो कंडीशन हो गया वही मन है असल में मन का मतलब है टोटल कंडीशनिंग लेकिन मन के पीछे भी एक अवेयरनेस है एक चेतना है जो कंडीशन नहीं की जा सकती जिसको कंडीशन करना संभव ही नहीं है उस चेतना की तरफ इशारा करना जरूरी है और इसलिए मेरा ध्यान पर बहुत जोर है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे ही कोई ध्यान में उतरता है वैसे ही मन के पीछे जाता है ध्यान का मतलब है मन के पीछे जाना और जैसे ही उसे पहली तरफ पीछे उतरता है मन के सारे विचारों को छोड़कर सारे भावों को छोड़कर सारे संस्कारों को छोड़कर जैसे इन पीछे हटता है वैसे ही उसे पता चलता है कि मैं तो कुछ और ही हूँ जो मैं सोचता था वो नहीं हिंदू नहीं मुसलमान नहीं शरीर नहीं मैं जो सोचता था वो तो नहीं मैं तो कुछ और ये बोध जितना गहरा होता है उतना ही उस व्यक्ति तो से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि तब हम उसके मन से बात नहीं कर रहे हैं हम उसकी चेतना से संबंधित हो गए इसीलिए मैंने ध्यान को प्राथमिक मूल्य दे रखा है क्योंकि तो मेरा मानना है कि जो ध्यान से गुजरेंगे नए सत्यों की तरफ यात्रा कर सकते हैं जो ध्यान से नहीं गुजरेंगे वो तो मन के भीतर ही जीते हैं और मन कंडीशनिंग मन सदा कंडीशनिंग मन से हम कैसे व्यक्ति को तोड़ सके तो ही कम्युनिकेशन संभव है अगर ठीक से समझे कम्युनिकेशन तो संभव है एक बहुत मेडिटेटिव स्थिति और इसलिए मेरा इधर निरंतर जोर रहा है कि ध्यान से गुजरना ही यानी समझना उतना मूल्यवान नहीं जितना ध्यान से गुजरना क्योंकि ध्यान से गुजरने के बाद ही समझना संभव ध्यान झाड़ बुहार के कर देता उस सबको जिसके कारण समझने में बात है तो ध्यान के बाद एक कम्युनिकेशन होता है जो और ही तरह एक संवाद होता है जो बहुत दूसरे ढंग है जहां हम शब्दों से नहीं उलझते जहां हम सीखे हुए कंसेप्ट और धारणाओं को बीच में नहीं लेते जहां चीज सीधी उतरने लगती है जहां हम, हम समझते हैं जहां हम व्याख्या नहीं करते इंटरप्रेट नहीं करते भीतर जहां की डायरेक्ट समझ शुरू हो जाती है ये समझ ध्यान के व्यापक प्रयोगों से फैलाई जाती बस आशा जी एज आई अंडरस्टैंड अवर माइंड इज कंडीशन एंड इट प्लेजाइम्स वेरी मंटली ट्रिप्स एंड डू गो इन देशन वेस्ट अबाउट है ये होगा ही मन सारी चेष्टा करेगा स्वयं को बचाने की <coughs> मन पूरे प्रयास करेगा स्वयं को बचाने की और सच तो यह है कि वो प्रयास करी इसलिए पाता है कि हम भी मानते हैं कि हम मन ही हैं इसलिए प्रयास सफल हो जाते हैं लेकिन ये प्रयास तोड़े जा सकते हैं क्योंकि ये प्रयास सबसे पर खड़े हुए नहीं सत्य ये नहीं जो हमें सिखाया गया वही हम नहीं है अगर वही हम होते तो सिखाया किसको जा सकता था एक बच्चा पैदा हुआ चेतना तो लेके आया है वो माइंड लेके नहीं आया माइंड तो पैदा किया जाएगा चेतना तो वो लेके आया है, है, सीखने की लेकर आया हैसनेस लेके आया है एक आत्मा है उसके पास इस आत्मा के चारों तरफ मन की एक दीवार खड़ी की जाएगी जिसमें सिखाया जाएगा कि तू हिंदू है तो दीवार पे लिख जाएगा तू हिंदू है इसमें सारी बातें सिखाई जाएंगी ऊंचा है नीचा है ब्राह्मण है शूद्र है क्या है क्या नहीं ये सब सिखाया जाएगा ये दीवार खड़ी होगी इसी को हम लर्निंग कह रहे हैं इस माइंड को क्रिएट करने को ये खड़ा हो जाएगा माइंड इस लड़के को इस बच्चे को ये भूल ही जाएगा कि मैं इसके अलावा कुछ हूँ ये समझेगा मैं यही ये आइडेंटिटी हो जाएगी ध्यान की प्रक्रिया में जाने का मतलब इस आइडेंटिटी को तोड़ना जो मैं जानता हूं क्या वही मैं हूं? जो मैंने सुना है समझा है क्या वही मैं हूं? क्या मेरा मन ही मैं हूं? इसके बाबत दूर इसके बावजूद अवेयर में तो जो मन निरंतर तरकीबें करेगा बचने की वो तोड़ी जा सकेगी बस तो यह है कि जैसे ही ये ख्याल आ जाए कि मैं कुछ पृथक कुछ बियन कुछ अलग कुछ भिन्न वैसे ही मन की ट्रिक्स बंद हो जाती आइडेंटिटी टूटी की ट्रिक्स गई ट्रिक्स का मतलब है आइडेंटिटी और वो देर तक चल सकता है समय लग सकता है ऐसे एक क्षण में भी हो सकता है ख्याल आ जाए ख्याल आ जाए कि ये मैं नहीं और क्योंकि सत्य यह है ये ख्याल आ इस बोट को जगाया था मन आखिरी दम तक कोशिश करेगा लेकिन उसकी कोई कोशिश अंततः सफल होना अनिवार्य नहीं है अगर हम थक जाए तो सफल हो सकते अगर हम थोड़े जिस पर ही चले जाएं, तो बहुत जल्दी वो फासला पैदा हो जाता है जहां हम अलग और मन अलग हो जाए जिस दिन ये फासला पैदा हो गया उस दिन के बाद ही अंडरस्टैंडिंग संभव है उसके पहले संभव नहीं समझ नहीं पैदा होती उसके पहले उसके पहले हम जिसको समझ कहते हैं वो बहुत धोखे की चीज है वो हमारा जो सीखा हुआ है उसी की समझ है। वो उसी को दोहराए हम चले जाते हैं, जिनके पास तो ध्यान के लिए इस बात के बोध को पहले सीढ़ी बनाया जाना चाहिए इस बात के चिंतन को कि क्या मैं वही हूँ जो मैं जानता हूँ क्योंकि माँ के पेट में, में कुछ भी नहीं जानता था फिर भी था पैदा हुआ तब भी कुछ नहीं जानता था फिर भी था फिर बड़ा फिर मैंने कुछ जान लिया तब भी जो भीतर है वो तो अलग ही होगा जानने की ये जो एक फर्क चारों तरफ गिर गई है इससे वो अलग होगा अच्छा जी एज यू जस्ट ना हो Newborn baby acquires the knowledge by the way of learning from the environment. Then, should we ignore the literally? नहीं उपच्छा करने की बात नहीं है। बहुत कुछ नब्बे प्रतिशत वातावरण से सीखा जाता है। दस प्रतिशत वंश परंपरा से भी आता है वंश परंपरा से जो आता है शायद आज नहीं कल उसको बदलने के भी उपाय हो सके आप तो नहीं हो सकते लेकिन वंश परंपरा से जो आता है वो बहुत लिक्विडि है वो बहुत तरल चीज है उसे किसी भी ढांच से न डाला जा सकता है। अंततः व्यक्ति जो बनता है वो वातावरण ही बनाता है और जिस माइंड की हम बात करते हैं वो तो वातावरण ही बनाता है शरीर बस परंपरा से आता है शरीर की बहुत सी क्षमताएं हेरिडिटी से आती है ब्रेन की भी बहुत सी क्षमताएं हेरिडिटी से आती है लेकिन माइंड सुखाई से पैदा करती माइंड तो पूरा एनवायरमेंट से आता है निश्चित ही अगर ब्रेन अलग अलग तरह के समाज को भी वातावरण से भी पैदा करने में कठिनाइया होती लेकिन माइंड समाज पैदा करता है माइंड जो है वो सोशल प्रोडक्ट है जिस बात की मैं बात कर रहा हूं वो ये कि माइंड से पीछे जाने की जरूरत है ब्रेन अलग अलग है एक बच्चे के पास ऐसा मस्तिष्क है जो ज्यादा जल्दी सीख सकता है एक के पास ऐसा है जो देरी से सीखता है एक बच्चा घंटे बन में सीखता है दूसरा बच्चा छह दिन में सीखता है ये दोनों के अलग अलग ये हेरिडिटी से आएंगे लेकिन एक दिन में सीखा हो किसी ने की छह दिन में सीखा हो जो सीख लिया है वो माइंड है और उस माइंड से पीछे जाना है और दोनों अगर उस माइंड के पीछे चले जाएं, तो ध्यान में प्रविष्ट हो जाएंगे और उस ध्यान में जैसे वो जानेंगे वो हेरिडिटी से आया हुआ नहीं जिसको हम आत्मा कहे वो हेरिडि नहीं उसकी अपनी यात्रा है उसकी अपना जगत है वो माँ बाप के शरीर से नहीं आई है समझ लें कि आप एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, मैं एक तरह के दूसरे तरह के कपड़े पहने हुए इन कपड़ों में भेज आपने दूसरे दर्जी से बनवाया मैंने दूसरे दर्जी से बनवाया आपने दूसरी दुकान से खरीदे मैंने दूसरी दुकान से खरीदे एक कपड़ों में भेज इन कपड़ों को हटा दे तो इन कपड़ों को पीछे जो है वहां कोई वेद नहीं तो ब्रेन में तो भेद है क्योंकि एक माँ बाप से आया दूसरे माँ बाप से दूसरा आया शरीर में भी भेद है और फिर अलग अलग समाजों में हम पलेंगे तो माइंड में भी भेद होगा लेकिन ये तीनों हमारी पर्ते हैं कपड़े शरीर भी ब्रेन भी माइंड भी इन तीनों से पीछे ध्यान है और इन तीनों पीछे जो हटके हम खड़े होंगे तो वो मिलेगा जो है और उस है में कोई फर्क नहीं उसको सिर्फ सब तक सकते है उसे जान लेना ही सब तो जान लेना इन सब में तो भेद है ही एक आदमी ने हिंदी सीखी है अंग्रेजी सीखी है एक ने पंजाबी सीखी है एक ने जर्मन सीखी तो इनके तीनों में भेद है ये वातावरण का भेद है फिर सीखने वाला जो ब्रेन है वो सबको अलग अलग मिला हुआ उसमें भेद है फिर ब्रेन जिस बॉडी में बैठा हुआ वो बॉडी सबकी अलग अलग है उसमें भेद है कोई बीमार है कोई स्वस्थ है कोई कमजोर है कोई ताकतवर है ये सारे फर्क है लेकिन जैसे जैसे हम भीतर घुसते हैं फर्क कम होते चले जाते हैं अंततः केंद्र पर केंद्र में कोई फर्क नहीं रह जाता वहाँ हम सभी प्योर एडजस्ट है और उस पे हम पहुँच जाए तभी हम परम आनंद पर सबके पर ज्योति पर पहुंचते और उस घटना के बाद ही प्रना शुरू होगा उसके पहले बहना शुरू नहीं होगा और वहां पहुंचने पर ही अहिंसा संभव होगी उससे पहले समझ नहीं होगी उस तक पहुंचा सके ऐसा समाज ऐसी शिक्षा ऐसी संस्कृति चाहिए अभी तो उससे उल्टा है उस पर कैसे हम न पहुंच पाए इसका सारा आयोजन है उस पर हम पहुंच सकते हैं सारे धर्म की सारे दर्शन की सारे योग की अगर सार भूत निचोड़ हो तो ही है। तो है, हम उस पे कैसे पहुंच जो हमारे भीतर है, है। नॉन हमारे भीतर अलग अलग है वो हमें मिला है कहीं से तो अलग अलग सोर्सों से मिला है तो अलग अलग होगा डू यू सजेस्ट आचार्य जी एनी लिटरेचर Spoken by you or written by you, which can give light on the subject of love, non-violence, and samadhi, as you suggested. Samadhi के लिए साधनापद उपयोगी हो सकती हैं. प्रेम के लिए प्रेम के बंक उपयोगी हो सकते हैं. अहिंसा के लिए अहिंसा दर्शन उपयोगी हो सकती है और ऐसे तो जो भी मैं कह रहा हूँ वो सभी उपयोगी होगा क्योंकि तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ इसलिए कब क्या कह रहा हूं कुछ पक्का नहीं है पहले से कुछ तय नहीं है और जो भी किताबें हैं वो लिखी हुई नहीं है सब बोली हुई है ऐसे तो सभी किताबें उपयोगी हो लेकिन विशेष रूप से इनके किताबों पर ध्यान दिया जा सकता है